इस प्रकार धर्म क्षण और अवस्था परिणामों से रहित होकर इस प्रकार का कार्य, धर्म लक्षण रहित होकर क्षण भर भी नहीं रहता है गुणों का कार्य धर्म एवं इस प्रकार गुणों गुण प्रत्यम कर गुणों का कार्य या गुणों, का कार गुणों, का कार गुणों को स्वभाव इस प्रकार गुणों का स्वभाव गुणों का कार्य धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम से रही होकर क्षण भर भी नहीं रहता है लग जाएगा लग धर्म और मतलब और अवस्था परिणाम के बिना इनके मतलब बिना इन तीनों परिणामों के बिना क्षण भर भी नहीं रहता है कौन गुणों का कार्य इसका क्या मतलब है कि उसमें ये परिणाम हमेशा चलते रहते हैं गुणों में कौन से परिणाम धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और मतलब गुणों का, का कोई भी कार्य होगा ये परिणाम अवश्य होंगे गुणों का कोई भी कार्य हो ये परिणाम अवश्य होंगे मतलब इन परिणामों से रहित होकर गुणों का कार्य नहीं रहता है क्या गुण और गुणों का कार्य चलायमान है या गुणों का स्वभाव चलायमान है अब गुण स्वभाव क्या करते है तो बताते हैं तू गुण स्वाभाव्यम गुणानाम प्रवृत्ति करना उत्तम किन्तु गुणों का स्वभाव गुणों की प्रवृत्ति का कारण कहा गया गुणों की प्रवृत्ति का कारण क्या है गुणों का आ, जो उसका ये ये तीनों गुण हैं इनकी, इनकी प्रवृत्ति होती है या इनमें जो क्रिया होती रहती है उसका क्या कारण है इनका अब जैसे मनुष्य की प्रवृत्ति करता है तो मनुष्य की प्रवृत्ति का क्या कारण है उसका वैसे गुणों की प्रवृत्ति का कारण उनका स्वभाव है चलिए जी अब एक भूतेंद्रीय सुधर्म धर्मी भेदा त्रिविधा परिणामों यहाँ पर देखेंगे एतेना एतेन धर्म लक्षण तथा अवस्था रूप चित्र के परिणामों के द्वारा हम्म क्या शुभ है तेन का पूर्व में कहे गए धर्म लक्षण और अवस्था रूप अवस्था रूप चित्त के परिणामों के द्वारा भूत तथा इंद्रियों में होने वाले त्रिविधा परिणामों बेरित तीन प्रकार के परिणामों को जानना चाहिए वहाँ का कि दिया गया यहाँ पर क्या है जानना चाहिए तीन प्रकार के परिणाम जानना चाहिए कैसे कहते कैसे धर्मधर्मी भेद भूत तथा इंद्रियों में होने वाले कौन तीन परिणाम तीन परिणाम कैसे धर्मधर्मी के भेद ऐसी धर्मधर्मी के भेद ऐसी कितने परिणाम होंगे तीन धर्म धर्मी के भेद से तीन परिणाम जानना चाहिए परमा एका एवं परिणाम परमात्थता तु एका एवं परिणाम क्योंकि वास्तव में एक ही परिणाम है एक ही परिणाम है योगवार्तिक में ऐसा है की एक धर्मी का ही परिणाम है ऐसा उन्होंने कहा है एक योग वार्षिक व्याख्यान में है परमात्थता तुम एकाए परिणाम योग के अनुसार भी वास्तव में एक ही परिणाम है ना ऊपर अब कहते हैं कि ये वास्तव में तो एक ही परिणाम है एक परिणाम क्यों है तो उसको बताते हैं विज्ञान भिक्षु योग वार्षिक के अनुसार बता दिया और वास्तव में क्या संगति उसको देखना परमात्मा तो वास्तव में तो एक ही परिणाम है क्यों तो बताते हैं ही करते क्योंकि क्योंकि धर्म धर्मी का स्वरूप मात्र है धर्म क्या है धर्मी का धर्म धर्मी का सुरूप मात्र है मतलब धर्म धर्मी के सूक्ष्म के अतिरिक्त नहीं है न्याय वैसे में बताया जाता है ये तो और सब लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म धर्मी की है क्या है धर्म धर्मी के जो धर्मी तो हो जाता है आश्रय और धर्म हो जाता है क्या आश्रित यही है पर यहाँ पर क्या कहते हैं की धर्मी का सूख मात्र धर्म है Intent? इसका मतलब धर्मी के स्वरूप से अतिरिक्त को धर्म <जीखाँ> में <जीखाँ> नहीं है धर्मी के स्वरूप से पृथक को धर्म में नहीं है ऐसा मतलब हुआ क्या कि धर्मी के स्वरूप से पृथक धर्म नहीं है जितने मतलब धर्म में है उनको धर्मी के स्वरूप से पृथक कर सकते हैं क्या तो वही है क्योंकि धर्म में धर्मी के ही का हैं अस्मत करना क्यूँकी धर्म धर्मी का स्वरूप मात्र है या धर्म धर्मी के स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है धर्मी विक्रिया धर्मी देखो धर्मी है जैसे चित्त है चित्त धर्मी है भूत और इंद्रियां धर्मी है तो धर्मी विक्रिया का अर्थ है धर्मी में विकार के द्वारा ही धर्मी विक्रिया एव ऐसा धर्म द्वारा प्रपंचते धर्म द्वारा है तो धर्म द्वारा का अर्थ होगा कि यहाँ पर धर्म द्वारा का वाचस्पति कहते हैं कि यहाँ धर्म द्वारा का अर्थ है धर्म लक्षण अवस्था द्वारा तीनों वाचस्पति लेते हैं कि धर्म लक्षण और अवस्था के द्वारा ऐसा धर्मी विक्रिया योग या धर्मी का विकार ही या धर्मी का विकार ही किसके द्वारा धर्म लक्षण और धर्म लक्षण और अवस्था के द्वारा यह धर्मी का विकार ही प्रपंच का विस्तार से कहा जाता है विकार किसका धर्मी का और किसके द्वारा धर्म के द्वारा अब इसको आप ऐसा समझेंगे जैसे चित्त धर्मी है उसका धर्म क्या है व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार है चित्त धर्मी है उसका धर्म है व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार तो विकार किसका हो रहा है कि उन संस्कारों का धर्मों का हो रहा है न की कभी कैसे होते हैं निरोध काल में क्या होता है व्युत्थान संस्कार अभुत हो जाते हैं और निरोध संस्कार हो जाते हैं तो विकार किसमें हो रहा है संस्कार में संस्कार के आचित्य का धर्म है तो धर्मों में विकार हो रहा है ना तो धर्म के धर्मों में जो विकार है वो धर्म के द्वारा किसका कहा जाएगा धर्मी का धर्म का विकार तो है और वो धर्मी का विकार किसके द्वारा कहा जाएगा धर्म के वास्तव में मतलब उस धर्म के बिना उसमें विकार है क्या बस समझ में आती है मतलब धर्म के द्वारा धर्मी का विकार कहा जाएगा जैसे कि आपके मित्र के पास संपत्ति है तो उसको आप अपनी उसके द्वारा अपनी समझ सकते इतना ही है आपके पास नहीं है उसी तरह का so, कि धर्म लक्षण और अवस्था के द्वारा ऐसा धर्मी विक्रियाओं या धर्मी का विकार ही विस्तार से कहा जाता है तो धर्मी का विकार ही विस्तार से कहा जाता है विस्तार से मतलब तीन वेद तीन वेदों से विस्तार से कहा जाता है मतलब तीन भेदों से कहा जाता है तो ये जो था ना वास्तव में तो एक ही परिणाम है क्योंकि धर्म क्या है धर्मी के स्वरूप से अतिरिक्त नहीं।, नहीं है अच्छा तो जब धर्म धर्मी के स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है तब तो वो धर्मी धर्मी के ही परिणाम होंगे किसके परिणाम होंगे धर्मी के ही परिणाम होंगे और ये धर्मी के परिणाम कैसे होंगे धर्म द्वारा धर्म द्वारा धर्मी के परिणाम ही धर्म द्वारा धर्मी का यह परिणाम से कहा जाता है विस्तार से कहा जाता है मतलब तीन रूपों से कहा जाता है धर्म लक्षण और अवस्था से कहा जाता है तत्र अध्यु अतीत अनागत वर्तमान भाव्यम होती न तो द्रव्या अन्यम पंक्ति लगाएंगे वर्तमान स्थिति और वर्तमान काल की में। है? है अतीत अनागत और वर्तमान काल की स्थितियों में धर्मी वर्तमान से धर्म से धर्मी में विद्यमान धर्म का धर्मी में विद्यमान धर्म का कब धर्मी में विद्यमान धर्म का तीनों का तीनों हाँ मतलब अतीत अनागत और वर्तमान काल की स्थितियों में धर्मी में विद्यमान धर्म के भावान्य धर्मी में विद्यमान धर्म के रूप का परिवर्तन होता है किसके रूप का धर्म के रूप का परिवर्तन होता है ना तो द्रव्यान्या धर्मी द्रव्य का परिवर्तन नहीं होता है या धर्मी द्रव्य के रूप का परिवर्तन नहीं होता है अब ध्यान देंगे ऊपर जो आया था ना कि धर्म के द्वारा धर्मी का विकार तो चित्त धर्मी है और उसका धर्म क्या है संस्कार, और संस्कार तो उनमें विकार चलता रहता है किसने धर्म में कि कभी कौन सा प्रादुर्भाव रूप विकार हो जाएगा कभी अभिभूत रूप विकार हो जाएगा हैं तो विकार किसका है, है धर्म है ना आविर्भाव होना प्राभूत होना रूप विकार किसका है धर्म का और धर्म के द्वारा कहे जाएंगे धर्मी भी कहे जायेंगे अच्छा तो अब ध्यान देंगे अब ये तीनों कालों की में, धर्मी में विद्यमान कौन होता है धर्म तो धर्मी में विद्यमान धर्म के स्वरूप का परिवर्तन होता है धर्म के स्वरूप का परिवर्तन या धर्मी के स्वरूप का परिवर्तन हाँ कभी जो है ना वो प्रादुर्भूत होंगे संस्कार कभी प्रादुर्भूत होंगे कौन नमस्कार न तो द्रव्य द्रव्यूम किंतु द्रव्य का परिवर्तन नहीं होता है द्रव्य कौन है चित्त उसका परिवर्तन नहीं।, नहीं होता है अब इसको आप ऐसे समझ लो संक्षेप में जैसे कि मिट्टी है अब हाँ? देखना मिट्टी है तो मिट्टी को आप बना दीजिए करके चून बना दीजिए है तो उसमें कौन सा धर्म आ गया चूरत वाली है ना तो सूनत धर्म वाली है कौन पहले भी मिट्टी थी अभी भी अच्छा फिर आप मिट्टी लग, पानी लगा करके फिर उसको आप लोट बना दीजिए लगा कर आता ही फिर मिट्टी बनाते हैं ना इसका तो फिर क्या है कि पहले सूनक धर्म था और फिर पानी लगा दिया तो उसमें लोटक धर्म आ गया किसमे लोस्त धर्म आया और सुनत धर्म किसमें था अच्छा और फिर इसके बाद क्या है की लोट में आप बना दीजिए घट तो क्या घर गया घटत तो घटस्व धर्म तो किसका हुआ अच्छा और घट फूट करके टुकड़े हो जाए मतलब कपाल हो जाए तो तो कौन सा धर्म आया किस में धर्म आया अच्छा धर्मी कौन है व्यक्ति और धर्म कौन कौन हुए चूड़कोष तो, और कपालको तो परिवर्तन आप बताइए यहाँ धर्म का है की धर्मी का है धर्म कौन कौन है घटको तो तो तो तो तो का है धर्मों में परिवर्तन हुआ है मिट्टी के स्वरूप में कोई परिवर्तन हुआ है क्या मिट्टी के स्वरूप में परिवर्तन नहीं है मिट्टी के धर्मों में परिवर्तन है अब बताए मिट्टी तो सभी में अंगत है सभी धर्मों में अंगत कौन मिट्टी है मिट्टी में कोई परिवर्तन है क्या उसके धर्मों में परिवर्तन है उसके आकारों में परिवर्तन है लेकिन मिट्टी के स्वरूप में कोई परिवर्तन तो यही है ये बताया गया ना कि ऊपर पंक्ति क्या थी ये देखो कि ये धर्म द्वारा ऐसा धर्मी विक्रिया आयो, धर्म के द्वारा धर्म के द्वारा ये धर्मी का विकार ही विस्तार से कहा जाता है विकार किसका कहा जाएगा धर्मी का पर वो है किसका धर्म का तो धर्म के द्वारा धर्मी का विकार कहा जाता है विकार किसके होते हैं वास्तव में धर्मी के धर्म के धर्म के होते हैं और धर्म के द्वारा किसके विकार कहे जाते हैं धर्मी के विकार कहे जाते थे थे ही। तो ये जो संगति है ना वास्तव में जगत कारण की संगति इसी प्रकार होनी चाहिए लेकिन अब कहें जो आत्मा है आत्मा में कोई सुरक्ष का विकार नहीं है जैसे के दे लिए बच्चा जो है ना इतना बड़ा हुआ इतना बड़ा हुआ जवान हो गया मोटा हो गया पतला हो गया फूटा हो गया तो आत्मा में कोई तो धड़क हुआ क्या धड़क किसने हुआ शरीर में आत्मा के आश्रित जो शरीर है ना इस शरीर से विकार हो रहे हैं नई भी परमात्मा के आश्रित जो जगत है इसमें विकार बात ही जो जो? तो धर्म के विकार को धर्मी का विकार कह दिया जाता है तो वास्तव में परमात्मा में बिकार हुआ क्या तो वास्तव में जगत कारण इसी का है वो सर्क वगैरह कुछ नहीं है सदर उसमें क्रांति परमात्मा की आश्रित है अभी परमात्मा की आपसे जो तो जगत है उसमें विकास होता रहता है तो लोग कहते हैं कि ये परमात्मा को मान लिया जाए कारण विवर सुबाध न माना जाए तो वो बिकारी हो जाएगा कैसे तो ना यदि विवर्त न मानेंगे अभिन एक तो था था था, एक तो विवर्स कारण और दूसरा क्या है परिणामी कारण कहते हैं परिणामीकरण मान लेंगे ले तो भिकारी हो जाएगा तो भिकारी कभी नहीं होगा शरीर में विकार होने पर आत्म विकार होते हैं क्या परिणामीकरण मानने पर भी परमात्मा में कोई बिकारी नहीं के था तो ये यही स्थिति है, योग तो परना है और वेदांत के बहुत से परना वो भी मानते व्याख्या करोग यही समस्या बनी रहती है बिताई नहीं जाएगा कभी बिगा नहीं होता तो, तो मिट्टी वाला दिष्टांत हो गया आपको या तो वैसे अभिन्न का चर्चा नहीं है क्योंकि योग में यून को निमित्त गण माना जाता है उपादान कारण को माना जाता है। और जो लोग मानते हैं उनके अनुसार तो सृष्टि के बीच से क्या हो जाता है तो प्रिक्टी के प्रिक्टी के और फिर जगत हो गई तो बदली क्या अवस्था ही बदली क्या बदली अवस्था ही बदली की परमात्मा के आश्रित जो मुक्त नहीं होते तो प्रलय हो जिनको ज्ञान नहीं हुआ वो तो मुक्त नहीं होंगे तो काम आने का मुक्त हो जायेगी क्या जा। और ये अचेतन जो अचे संसार है ये भी क्या लीन हो जाएगा तो लीन होकर के जीवन प्रकृति किसमें स्थित हो जाएंगे परमात्मा है ना परमात्मा भी स्थित हो जायेंगे और षष्टि के समय क्या है की वो तो एक कितने स्थित हो जायेगा परमात्मा में और अभिभक्त होकर के हो जाएंगे उसमें नाम रूप का भी भाग होगा नाम रूप का परमात्मा में है सब है तो उसके लिए सदैव सोनी का ये राष्ट्र है ना और उससे अंधक्त होकर स्थित का अभाव नहीं है और तो क्योंकि ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि जीव जी को बना दी वाला है सूत्रकार में उनके कर्मों को ना जीवाला है तो ब्रह्म है नहीं तो भगवान भी बड़ा दुख का सृष्टि करके सूची बनाते दुखी बनाते तो जो एक परमात्मा है ना तो संकल्प करता है और तो फिर क्या है हो जाता है हो जाता है परमात्मा परमात्मा जगत रूप में कैसे होता है इन, इनके द्वारा चेतन के द्वारा जीव वो जगत रूप थे पहले भी परमात्मा थे अभी भी परमात्मा है और परमात्मा का ये जैसे जैसे जीव का शरीर है ना एक ये, तो ये पूरा संसार परमात्मा में शरीर ही है सब परमात्मा सभी प्रक्रिया मैंने बताई आपको अवस्थाओं का विकास इसलिए हमने बताया जो लोग सोचते हैं विमर्श नहीं मानेंगे तो बिकारी हो जाएगा बिकारी नहीं हो पाएगा इस दृष्टि से मैंने कह दिया और कोई बात नहीं मिट्टी वाला समझ में आई बात मिट्टी वाली बात आई आए। ऐसे ही जो तो प्रकृति प्रकृति के, के चाहे महत्वावस्था तो हो या अहंकार अवस्था तो हो या तस्था तो हो इंद्रियत्व तो हो भूतत्व तो अवस्था हो कुछ भी हो तो विकार किसके हुई धर्मों की धर्मी में भी विकार तो हुआ कोई बात वही अब देखिए इस दृष्टि से हमने बताया चित्त के धर्म कुछ भी हो चाहे सुखा हो कुछ भी हो चित्त तो मनता ही है आगे ध्यान दे गया। हाँ अब यहाँ भी वैश्विक स्थान आ रहा है तो यहाँ पर जो है ना परिवर्तन किसने माना धर्मे धर्म, धर्म।, धर्म।, धर्म।, धर्म।, धर्म। में धर्म के स्वरूप का परिवर्तन होता है और धर्मी द्रव्य के शुरू का परिवर्तन धर्मी द्रव्य तो वैसे ही बना रहता है बने धन में तो परमात्मा की आश्रित रहने वाला जो धर्म है ना उसके स्वरूप में ही परिवर्तन होता है क्या जो ऐसा संसार बता रहे हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता है चेतन तो में लिया ऐसा। नहीं तो हमने प्रसन्नता दे दिया ऐसा हालांकि जीवर नहीं दिखाएंगे धर्म धर्मी मिट्टी वाला स्थान तो यहाँ उपयोगी है योजना शुरू महीने में ये बताते हैं जैसे ध्यान देना कि सुवर्ण का पात्र है सुवर्ण की स्थाली है सुवर्ण की स्थाली है उसको तोड़ करके आप कुछ दूसरा बनाना चाहें है सुवर्ण के पात्र को आप देखिए सुवर्ण का मान लेना थाली है सुवर्ण की स्थाली को तो तोड़ करके आप कुछ दूसरा बनाना चाहें तो बिकार हो गया तो बिकार बताइए सुवर्ण की स्थाली में आया या तो सुवर्ण में आयाण में तो नहीं आया आप उसको तोड़ दिया तब्सू है कुछ दूसरा बना दिया तब भी सुवर्ण है ना कुछ दूसरा बना दिया तब भी है। ऐसा। तो बता रहे हैं कि वहाँ परिवर्तन सुवर्ण के पात्र में हुआ सुवर्ण में नहीं हुआ नहीं। नहीं। या तो कहिए है कि सुवर्ण कभी कुंडल बनता है कभी मुकुट बनता है तो कुंडलत्व मुकुट कुंडलत्व मुकुटवादी धर्म होता है बना नहीं कोई भाजन से जैसे सुवर्ण भाजन भाजन कर होता पात्र जैसे सुवर्ण के पात्र को तोड़कर अन्यथा त्रिमाणस अन्य प्रकार से पर कर। जैसे तो जैसा यथाफित्व है ना जैसे तोड़ करके अन्य प्रकार से किए जाने वाले सुवर्ण पात्र का सुवर्ण पात्र का भाव अन्य सुवर्ण पात्र के रूप का परिवर्तन होता है किसके रूप का आ, आ? Hmm. सुवर्ण पात्र के रूप का परिवर्तन होता है ए, ना सुवर्ण पात्र के रूप का परिवर्तन होता है न सुवर्ण अन्यथात्व की सुवर्ण का परिवर्तन नहीं होता है तो बना ही सब अवस्थाओं में ठीक है वो तो इसी परमात्मा सब में अनुगत है ये कहने की जरूरत नहीं आ रही है योग कैसा दिखेंगे मैं इसी बोल जाता हूँ जैसे तोड़कर अन्य प्रकार से किए जाने वाले सुवर्ण पात्र के रूप का परिवर्तन होता है किंतु का परिवर्तन नहीं होता है दृष्टान्त है ना तो समझ लेंगे उसी प्रकार तीनों कालों की स्थिति तीनों कालो की स्थितियों में धर्मी में विद्यमान धर्म के रूप का परिवर्तन होता है धर्मी में विद्यमान धर्म के रूप का परिवर्तन होता है धर्मी द्रव्य का परिवर्तन नहीं होता है धर्मी द्रव्य चाहे चित्त हो चाहे रूप हो या इंद्रिया हो और यहाँ देखेंगे अपर यहाँ पर अपर आह दूसरे व्यक्ति कहता है तो ये कोई शंका है है ना शंकाकार कह रहा है यहाँ पर क्या कहता है देखना शंकाकार कह रहा है धर्म अन्य धर्मी धर्मी धर्म से अधिक नहीं है धर्मी धर्म से अतिरिक्त नहीं है मतलब ऐसा लगाना धर्म से अतिरिक्त धर्मी नहीं है क्या नहीं नहीं धर्म से अतिरिक्त एक ही बात है ना धर्म से अतिरिक्त नहीं है धर्मी क्या है धर्म से अतिरिक्त तो शंका का अभिप्राय है कि धर्मों है। का समुदाय ही धर्मी है धर्मों का समुदाय ये क्या है हाँ मतलब क्या की धर्म धर्मी से अतिरिक्त नहीं है क्यूँ तो उसमें हेतु देता है क्योंकि पुतत्वा अनिक्रमां पूर्व तत्व अन्य अर्थ है पूर्व तत्व का अतिक्रमण नहीं होता है या तो कहेंगे मतलब भी पूर्व में धर्मी का परिवर्तन नहीं होता है मतलब पूर्व धर्मी का परिवर्तन हाँ पूर्व में धर्म क्या मैंने बताया पूर्व धर्मी का परिवर्तन बताइए देखेंगे धर्म से अतिरिक्त धर्मी नहीं, नहीं है क्यों क्योंकि पूर्व तत्व का अतिक्रमण नहीं होता है अर्थात धर्मी का परिवर्तन नहीं होता है परिवर्तन किसका होता है धर्म का धर्मी का परिवर्तन नहीं होता है तो इससे सिद्ध होता है कि धर्म समूह से अधिक धर्मी नहीं है धर्म समूह से अतिरिक्त धर्मी नहीं है क्योंकि धर्मी द्रव्य का परिवर्तन नहीं होता है का सब बात शंका अभी वो भी बोलता है कि यदि अपर मतलब पूर्व तथा अपर कर् पर पूर्व तथा पर की अवस्था पूर्व तथा पर की अवस्था विशेषों में रहते हुए पूर्व तथा पर की अवस्था विशेषों में रहने वाला अवस्था विशेषों में रहने वाला यदि का अर्थ है कि सभी धर्मों में अनुगत रहने वाला पूर्व पर की सभी अवस्थाओं में रहने वाला तथा सभी धर्मों में अनुगत रहने वाला धर्मी अन्वयी का अर्थ क्या है सभी धर्मों में अनुगत रहने वाला धर्मी होगा लगाएंगे पूर्व तथा पर की अवस्था विशेष का अनुसरण करती हुई पूर्व तथा पर की अवस्था विशेष का अनुसरण करते हुए यदि दोनों यदि दोनों अवस्थाओं से संबंध रखने वाला धर्मी हो दोनों धर्मों से संबंध रखने वाला कौन हो धर्मी हो तब तो ये मानना पड़ेगा कूट की कूटस्थत्व उसका परिणाम हुआ धर्मी का कुटस्थत्व परिणाम हुआ धर्मी का कूटस्थत्व परिणाम हुआ मतलब कूटस्थ धर्मी का परिणाम हुआ जबकि ध्यान देना अपनी कुटस्ट धंगी का परिणाम कभी होता नहीं है सुनो कुटस्थ का होता है कि बिल्कुल एक जैसा कूट कहते है जिसपे कुछ रखकर पीटा जाता है ना लोहे का लोहे को किसी वस्तु से ऊपर रखकर पीटते रहते हैं तो यही हिंदी तो में कहते हैं आयरन हाँ तो वो नीचे वाले को कूट कहते हैं तो ऊपर वाले वस्तु में परिवर्तन हो जाता है नीचे वाले में नहीं होता है ना तो कूट की तरह जो अधिकारी रहे उसे क्या कहते हैं कूटस्थ से तो कूटस्थ तो आत्मा होती है और जो कूटस्थ होती है उसका कोई परिवर्तन होता है क्या कुटस्थ का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कूटस्थ रूप से यदि धर्मी का परिवर्तन हो जाए तब तो ऐसा उचित है क्या शंका दोबारा देखेंगे धर्म समूह से अतिरिक्त धर्मी नहीं है अब आप की धर्म से अतिरिक्त धर्मी नहीं है मतलब धर्म स्वरूप से अतिरिक्त धर्मी नहीं है क्योंकि पूर्व धर्मी का पूर्व धर्मी द्रव्य का परिवर्तन अवस्था विशेष का अनुसरण करने वाला और दोनों अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाला धर्मी द्रव्य अनु का क्या सुबह दोनों अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाला धर्मी द्रव्य पूर्व तथा पर अवस्था विशेष का अनुसरण करने वाला तथा दोनों अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाला धर्मी यदि होगा धर्मी यदि धर्म बदलते रहेंगे और धर्मों में अनुगत रहने वाला धर्मी यदि होगा तो, तो फिर धर्मी का परिणाम होगा या धर्मी का कूटस्व रूप से परिणाम होगा क्या मानना पड़ेगा धर्मी का कूटस्व रूप से परिणाम हुआ ये दोष होगा के उन कुटस्थ का परिणाम होता है क्या कुटस्व रूप से किसी का परिणाम नहीं होता इसका परिणाम प्राप्त होगा तो ये क्या हो गया दोष शंका हुई सिद्धांती समाधान में है कि अयम दोषा या कोई दोष नहीं है कस्मात कारण से, तो से दोष नहीं है तो फिर बताते हैं एकांतता अन्युत एकांतता का अर्थ है यहाँ पर तो थोड़ा आप यहाँ पर समझ लेना शांति योग शास्त्र के अनुसार थोड़ा समझोगाप ऐसा समझेंगे सत्य जो है ना वस्तु सत्य तो सत्यता इस सांख स में दो प्रकार की है एक परिणामी सत्यता एक कुछ सत्यता कुशत सत्यता आत्मा की है उसमें कभी भी कोई विकार परिवर्तन है तो कुशत सत्यता किसकी है आत्मा की और परिणामी सत्यता प्रकृति की है क्योंकि देखना इसका जगत का परिणाम होता रहता है की जल है ना उसको आप उबाल लेंगे तो क्या बन जाएगा वास्तव वास। भाग बन गया तो उबालने से जल का अभाव हो गया क्या नहीं उबाला और ठंडा कर दिया तो क्या बन गया और जल को भी ठंडा कर दिया तो हिम बन गया ना बर्फ बन गया तो अब भी ये ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है परिणाम हो रहा है ना वस्तु का न सोता है क्या अग्नि जैसे काष्ठ में अग्नि लगा दीजिए तो क्या होगा कुछ तो भस्म हो जाएगा कुछ धूम बन करके निकल जाएगा वहाँ अभाव हो गया काष्ट का सर अभाव का उत्साह क्या हुआ है किसी किसी वस्तु की तिमान ही है पदार्थी है मतलब अनुरूप रूप से वर्तमान हो गया अभाव तो नहीं होता है किसी वस्तु का तो अब यहाँ पर यहां है, यहाँ अपना प्रसंग है हाँ ठीक है ठीक है तो हम ये कहना चाहते हैं शांति में सत्य दो प्रकार का है परिणामी सत्य लेकिन कुशित्व सत्य तो अब कुशत सत्य कौन है आत्मा और ये जो त्रिगुणात्मक जगत है प्रकृति है ये कैसा है परिणामी सत्य इसका परिणाम होता है कि नहीं होता है परिणाम तो होता है लेकिन ये नहीं है क्या नहीं है क्या ये है लेकिन आत्मा जैसा नहीं क्यों तो आत्मा तो सत्य सत्य में समझी गई थी आत्मा तो सत्य का हाँ जगत है नहीं है बात नहीं है लेकिन होने पर भी ये कैसा है परिणामी है ना तो ये परिणामी सत्य जगत है और फूटा तो सत्य कौन है आत्मा तो दो प्रकार की सत्यता हुई सत्यता और परिणामी सत्यता कूटस्यता है निर्विकार सत्यता है ना उसमें कोई विकार नहीं परिणाम विकार होते रहते हैं और फिर भी सत्य क्यों कहते हैं क्योंकि धर्मों में विकार होने पर भी धर्मी के स्वरूप में कोई विकार नहीं होता धर्मी तो बना ही रहता है प्रकृति हमेशा बनी ही रहती है चाहे महा किसी रूपों में है ना प्रलयोग में चली गई कारण रूप में स्थित हो गई और सृष्टि होने पर कार्य रूप में आ गई घट में से मृति बन गई मिट्टी से कोई चाहता है तो उसे कोई घटक सकता है बात सुनने आ रही है तो जब दो प्रकार की सत्यता मान रहे हैं परिणामी सत्यता और कूटस्थ सत्यता मानी जाती है तो ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो ये संसार है ना इसकी सर्वथा कूटस्थ सत्यता मानते हैं क्या गृह की नहीं ना कुटस्थ सत्यता तो नहीं मानते है कृषि मानते हैं परिणामी सत्यता और जब परिणामी सत्यता मानते हैं तो क्या है इसका परिणाम होगा इसका परिणाम होगा और यदि कूटस्थ सत्य मानते तो फिर वो दोष आता कि कूटस्व रूप से परिणाम हो रहा है, है ना? तो तो मानी ही नहीं गई है तो ये शंका होने पर सिद्धांति ने कहा अयम अदोषा यह कोई दोष नहीं है क्यों दोष नहीं है तस्वात क्यों दोष नहीं है तो कहते हैं एकांतता एकांतता अनदात क्योंकि हम एकांतता आंस्ता, एकांतता स्वीकार नहीं करते हैं अर्थात धर्मी की कूटस्थ निश्चित स्वीकार नहीं करते हैं क्या मतलब हुआ धर्मी की कूटस्थ निश्चित स्वीकार नहीं करते है कूटस्थ कौन है आत्मा नहीं। और ये जितने अचेतन पदार्थ है घटपट है इंद्रिया हैं चित्त है ये क्या है की ये कुटस् है क्या हाँ तस्मात किस कारण थे तो हैं धर्मी की हम कूटस्थ निश्चित स्वीकार नहीं हैं। करते हैं प्रेटीनिता स्वीकार करते हैं परिणामी तो परिणाम होगा तो कुटस् रूप से परिणाम होगा या जो दोष दिया गया था वो रहेगा आगे बताते हैं तद एत त्रिलोक्यम व्यक्ति है अपेती तदम यह त्रिलोकी उस कारण यह त्रिलोक्यम करते हैं त्रिलोकी की और व्यक्ति का है यहाँ पर अव्यक्ति और अपेची का अर्थ है अभाव होता है की यह त्रिलोक्य अभिव्यक्ति से नहीं होना है त्रिलोकी की अभिव्यक्ति जो तीनों लोग अभी अभ्यस्त है ना प्रगट है ना तो प्रलय काल में इसकी अभिव्यक्ति होती है क्या तो यहाँ पर जोड़ लेना कि प्रलय काल में त्रिलोकी की प्रलय काल में त्रिलोकी की अभिव्यक्ति का अभाव होता है बस सुन ऐसी प्रलय काल में त्रिलोकी की अभिव्यक्ति का अभाव होता है लगे तो अकस्मात कारण से किस कारण से प्रलय काल में त्रिलोकी की अभिव्यक्ति का अभाव होता है तो बताते हैं की नित्यत्व प्रत्येद हाँ नित्यत्व का यहाँ पर कूटस नित्यत्व क्योंकि हम त्रिलोकी की कूटस कूटस्ता का प्रत्येक करते हैं किसका प्रत्येक करते हैं तो इस प्रश्नक्ष का संबंध है कि नहीं है पहले क्या बोला गया प्रलय का जोड़ प्रलय प्रलय काल में त्रिलोकनो लोगों की अभिव्यक्ति का अभाव होता है लोगों की अभिव्यक्ति रहती, रहती है क्या नहीं रहती अकस्मात किस कारण से तो कहते हैं क्योंकि हम इसकी कुटस्थ नित्यता का निषेध करते हैं तो ध्यान देना कि जिसकी कुटस्थ नित्यता होगी वो वस्तु हमेशा अव्यक्त बनी रहेगी है जिसकी कुटस्थ नित्यता होगी या जो वस्तु कुटस्थ नित्य होगी वह हमेशा अभिव्यक्त बनी रहेगी और जगत भी क्या है की नेत्री की कूटस्थ नित्यता है क्या तो क्या होगा इसकी अभिव्यक्ति हमेशा रह तो इसकी का अभाव हो जाएगा कब अभाव हो जाएगा अभिव्यक्ति का प्रदय तो उनकी लग रही है ना कि प्रलय काल में लोके की अभिव्यक्ति का अभाव होता है क्यों कारण अकस्मात किस कारण से क्योंकि हम कूटस निश्चितता का निषेध करते हैं तो जिसकी कूटस निश्चितता का निषेध होगा तो उसकी mm -hmm. अभिव्यक्ति का अभाव हो जाएगा और जिसकी कूटस्ता होगी उस वस्तु की अभिव्यक्ति होगी हमेशा होगी जिस वस्तु की कूटस्ता होगी उसकी सदाभिव्यक्ति होगी और जितनी नहीं सदा व्यक्ति होगी क्या तो सृष्टि काल में व्यक्ति होगी और काल में व्यक्ति का हाँ होगा तो काल में ये लेना। बता देंगे तो पूर्ण बदा पूर्ण विधम कारण कार्य कारण भाव को लेकर भी उसका यह अर्थ अब देखेंगे आगे अब ध्यान देंगे लग रही है ना अपेतम अपनी अस्थित होता है अभाव एक मिनट अब बता रहा हूँ मैं अब ये अपेतम है ना एक मिनट अपेतम अभी अच्छा अपेतम कर कर लेना अभिव्यक्ति रहित होने पर भी क्य होगा अभिव्यक्ति रहित होने पर भी अस्थि का वर्तमान होता है कि ये तीनों लोग अव्यक्ति रहित होने पर भी विद्यमान होते हैं कब तो काल में अव्यक्ति नहीं है लेकिन वो है भी नहीं है दोबारा नहीं आ सकते है और सद वस्तु का अभाव होता नहीं है वो भी सूक्ष्म रूप से रह सकती है सर्वस्था अभाव नहीं होगा तो वही है की अभिव्यक्ति का अभाव होने पर भी ऐसा प्रलय काल में अभिव्यक्ति का भाव होने पर भी अस्ति मतलब तीनों लोग वर्तमान रहते हैं या तीनों लोग विद्यमान होते हैं लग जाएगा प्रलय काल में अभिव्यक्ति का भी करते हैं अभिव्यक्ति का भाव होने पर भी अस्ति करते तीनों लोग विद्यमान होते हैं क्योंकि उनके आतंक विनाश का निषेध किया जाता है आतंक विनाश का क्यूँकी वह ऐसा विनाश होता है क्या जैसे सोचते है ना रज्जु सर्त सर्त रज्जू का ज्ञान हुआ सर्त नहीं रहा जैसे शर्क नहीं रहा ना विनाश हो गया ऐसा इस जगत का विनाश होता है क्या ऐसा तो नहीं होता है तो वही कहते हैं विनाश का किया जाता है इसलिए विनाश का, का जब निषेध किया जाता है तो उस तरह का विनाश नहीं है कि रहे ही नहीं हम्म और व्यक्ति का भाव होने पर भी रहता है क्योंकि उसके विनाश का निषेध किया जाता है होता क्या है समय काल में उसके धर्मो का जो ये जो कार्यत्व तो धर्म उसमें नहीं रहता है महत्व तो तो अहंकारत्व धर्मातृत्व इंद्रियव भूतत्व ये जो कार्य रूप धर्म है ये नहीं रहते हैं तो धर्मों का परिवर्तन होता है धर्मी तो रहता ही है, है ना अब धर्मी के उस समय धर्म विशिष्ट में ना अभिव्यक्ति नहीं जगत रूप में अभिव्यक्ति नहीं है बता दी इस कार्य रूप से अभिव्यक्ति नहीं है कमसी लग जाएगी क्यों क्योंकि ये अभिव्यक्ति पुण्य काल में अभिव्यक्ति रहित होने पर भी तीनों लोग विद्यमान रहते हैं क्योंकि उनके विनाश का निषेध किया जाता है ये कार्य रूप से विद्यमान नहीं है सूक्ष्मान किस रूप से अच्छा और संसर्गात सी तो के साथ तो श्यकाल में जो है ना जगत का संसर्ग किसके साथ हो जाएगा प्रकृति के साथ माता हाँ, के साथ क्या संसर्गात और प्रलय काल में ये, और प्रलय काल में और कार्य का कारण में और कार्य का कारण के साथ संसर्ग होने से कार्य का कारण के साथ संसर्ग होने से या कार्य को कारण में लीन होने से कार्य को कार्य को कारण में लीन होने से या कार्य का कारण में संसर्ग होने के कारण त्रिलोकी की सुख रूपा की तो भाई ये वास्तव में वेदांत यही है क्योंकि ये श्रुति सूत्र तो है तो सूत्र के अनुकूल वो सर, नहीं है कारण में करना हाँ तो ये अब और क्या है कि कार्य का कारण में संसर्ग हो जाने के कारण कार्य की सूक्ष्म रूपता होती है कब पिछले काल में कार्य स्थित रहता है सूक्ष्म अभी ऐसा है ना कि परिणामवाद पर बौद्धों ने बहुत सारे दोष दिए हैं तो अब करना क्या चाहिए था उन दोषों का परिहार करना चाहिए था बौद्धों ने परिणामवाद पर दोष दे लिए हैं और उन्होंने विवर्तवाद स्वीकार किया है तो जो उसके बौद्धों के काल में जो आधुनिक वेदांत का उदय हुआ उन लोगों को वही दोष दिखाई दिए तो परिणामवाद पर दोष देते हुए और बौद्ध सम्मत विवर्तवाद को उन्होंने अपना लिया है और कह दिया हम बढ़ा बस हो गया जबकि उसका उद्धार करना चाहिए था उन दोषों को उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए तो बात को कर दिया। पुराना इतिहास पहले से चला रहा है ऐसा आगे ध्यान देंगे सूक्ष्मी क्या सूक्ष्मिया और जगत की सूक्ष्मता होने के कारण उपलब्धि नहीं होती है, है ना और प्रयक काल में जगत की सूक्ष्मता होने के कारण उपलब्धि जैसे जैसे घट मिट्टी में लीन हो जाए तो उपलब्धि हो पाएगी तो उसी तरह से तो उपलब्धि नहीं होती है अब देना लक्षण बता रहे हैं। लक्षण समझा रहे हैं धर्मो वर्तमान अतीतो अनागत वर्तमान अभियान लक्षणाभ्याम अभियुक्त लक्षण, लक्षण, लक्षण परिणाम को समझा रहे हैं ऐसा समझा नहीं रहे बल्कि लक्षण परिणाम में समास है यहाँ पर ऐसा समाज देखेंगे लक्षणे ने धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम तो धर्म का लक्षण से परिणाम बताया था ना? धर्म का लक्षण अच्छा। धर्म नहीं धर्मी का धर्म से परिणाम और धर्म का तीन स्थितियों वाले लक्षण से परिणाम यही था ना धर्मी का धर्म से परिणाम और धर्म का तीन स्थितियों वाले लक्षण से परिणाम तो धर्म का लक्षण से परिणाम बताया था तो यहाँ पर क्या शब्द है लक्षण परिणाम का है लक्षण के द्वारा परिणाम होता है जिसका किसका धर्म का तो अर्थ हो जाएगा लक्षण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला लक्षण परिणाम क्या हुआ लक्षणेन परिणाम लक्षणेन परिणाम कस पे लक्षण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला तथा वर्तमान है ना अच्छा लक्षण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला ने एक मिनट अर्तमान अच्छा ठीक है क्या कहूँ मैं लक्षण से द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला तथा में विद्यमान धर्म अच्छा अतीत होने पर अतीत लक्षण प्रयुक्त होता है ठीक है तो अब क्या सत्य लक्षण परिणाम के आगे लक्षण से द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला आगे समझ क्या तो है दाने। दाने। अच्छा ठीक है लक्षण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला अ त्रिस्त्रियो है उसका है तीनों कालों की स्थितियों में विद्यमान रहने वाला लगे लक्षण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला तथा तीनों कालों की स्थिति में रहने वाला या तीनों कालो में विद्यमान यह कर लेना लक्षण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला तथा का तीनों कालों में विद्यमान वर्तमान का कैसे विद्यमान लक्षण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला तथा का तीनों कालों में विद्यमान धर्म धर्म कभी रूप से रहेगा कभी रूप से रहेगा रहेगा हमेशा तो लक्षण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला तथा तीनों कालो में वर्तमान धर्म विद्यमान धर्म अतीत जब अतीत हो जाता है जब कैसा हो जाता है तब किस लक्षण से युक्त होगा अतीत लगा लेना जब अतीत हो जाता है तदा फिर तैयार कर लेना अतीत लक्षण युक्त तब अतीत लक्षण से युक्त होता है या अतीत काल की स्थिति से युक्त होता है अतीत होने पर अतीत काल की स्थिति से युक्त होता है और उस समय अनागत तो और वर्तमान स्थिति से रहित हो जाएगा क्या <सनुणितिज़िया> उस समय अनागत तो और वर्तमान लक्षणों से रहित नहीं होता है रहता यहाँ पर अभियुक्ता रहता नहीं होता है लक्षण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला तथा तीनों कालो में विद्यमान रहने वाला धर्म जब अतीत होता है तदा अतीत लक्षण तथा वतीत लक्षण से युक्त होता है लग गया? नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं नहीं, क्या हो गया जब वर्तमान दोबारा देखना लक्षण के द्वारा परिणाम को प्राप्त होने वाला तथा तीनों कालो में विद्यमान धर्म जब अतीत होता है तब अतीत लक्षण से युक्त होता है और ऐसा हो, अच्छा फिर तब अनागत और वर्तमान लक्षणों से रहित नहीं होता है शुभ रूप से ये लक्षण भी रहते हैं ओम पूर्णवदा पूर्णवेदम पूर्ण पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मदाय पूर्णवेद्यम इसमें